इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम वास्को डी गामा यह बात है 15वीं शताब्दी की जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसके हीरे जवाहरात धातु और मसाले पूरे संसार में मशहूर थे उन्ही दिनों यूरोप बहुत सारे छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था उन्हीं राज्यों में से एक था पुर्तगाल इन सभी यूरोपीय राज्यों में भारत पहुंचने की होड़ लगी रहती थी इसी होड़ में स्पेन के राजा ने कोलंबस को भारत की खोज में भेजा तो वो जा पहुंचा अमेरिका और इसी तरह एक दिन पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने डोम वास्को डी गामा को बुलाया और कहा वास्को डी गामा जी सम्राट हम तुम्हें भारत भेजना चाहते हैं जी सम्राट जानते हो ना भारत पहुंचना कितना कठिन काम है जानता हूं सम्राट कठिन तो है मगर असंभव नहीं शाबाश पर अभी तो भारत पहुंचने का मार्ग भी मालूम नहीं आप चिंता ना कीजिए सम्राट वास्को हमें तुम पर और तुम्हारे साथियों पर पूरा विश्वास है सम्राट मैं और मेरा भाई पाओलो डे गामा हमेशा आपके आभारी रहेंगे आपने हमें इस महत्वपूर्ण काम के लायक समझा तुम भी तो हमारे एक बहादुर नाविक हो हमें तुम पर गर्व है धन्यवाद सम्राट वास्को तुम पुर्तगाल के प्रतिनिधि के रूप में जा तो रहे हो लेकिन बड़ी होशियारी और समझदारी से भारतीयों से अपने संबंध बढ़ाना जी सम्राट उनसे दोस्ती करना ताकि वो अरबों तुर्कों की बजाय पुर्तगालियों से ही व्यापार करें जी सम्राट हम पूरा प्रयास करेंगे परमपिता ने चाहा तो ऐसा ही होगा तो जाओ तुरंत तैयारी करो पूरे पुर्तगाल की प्रजा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो आज्ञा सम्राट 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा करके ओटोमन तुर्कों ने यूरोप और भारत के बीच का स्थल मार्ग बंद कर दिया था इसलिए वास्को डी गामा केवल जल मार्ग से ही भारत पहुंच सकता था यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था व्यापार की उन्नति के साथ-साथ एक संपन्न मध्यम वर्ग उभर रहा था जिसकी रुचि ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में थी इसी वर्ग से था वास्को डी गामा वास्को डी गामा युद्ध के क्षेत्र का भी महारथी था स्पेन के साथ हुए युद्ध में वो अपनी वीरता पहले ही दिखा चुका था भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा से अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन 9 जुलाई 1497 विश्व इतिहास का एक अद्भुत क्षण ओहो कितनी गर्मी है जहां देखो लोग ही लोग भीड़ ही भीड़ मौका भी तो बहुत खास है बिल्कुल क्या खास है इसमें हर साल तो जाते हैं हमारे राजा के जहाज अफ्रीका हां लेकिन ये जहाज भारत जा रहे हैं अरे भारत आ रहे हैं कहां है भाई अरे भाई सामान ध्यान से चढ़ाओ वो देखो वो, वो वो वास्को डी गामा क्या शान से सबको हुक्म देता घूम रहा है क्यों ना दे आखिर चार-चार जहाजों का कप्तान है वो अच्छा ये बताओ कुल कितने लोग जा रहे हैं इन जहाजों पर होंगे करीब 180 नहीं नहीं 170 हैं हां पता नहीं इनमें से कितने लौटेंगे घर जिनके किस्मत में घर लौटना होगा वो तो लौटेंगे परमपिता हम सबकी रक्षा करें सबकी रक्षा करे परमपिता सफर आसान नहीं था कई दिनों तक जमीन पेड़ पौधे पक्षी कुछ नहीं दिखे बस ऊपर नीला आकाश और नीचे उतना ही नीला समुद्र बीच-बीच में भयानक तूफान आते चलते चलते तूफानों को मुसीबतों को झेलता हुआ पुर्तगाली बेड़ा केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप को पार कर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ-साथ आगे बढ़ा इससे पहले ज्यादातर जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर भारत आते थे अब बहुत दिन बीत चुके थे खाने पीने का सामान कम पड़ने लगा था और नाविक एक-एक करके बीमार पड़ने लगे थे पता नहीं लौटकर पुर्तगाल जा भी पाएंगे या नहीं मुझे तो लगता है समुद्र पार ही नहीं होगा हम यहीं रह जाएंगे हे ईश्वर हमें बचा ले हमारी रक्षा आ, कर आ, आ, सब डूब जाएंगे आ, जाने किस घड़ी में सफर शुरू किया हमने अरे इस वासकों को भी क्या सूझी थी अरे भारत सोने की चिड़िया देखने निकले हो भाई आते तो आएंगे ही बिल्कुल जरा धीरज रखो धीरज अरे भाई यहां जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें हंसी सूझ रही है अरे अरे भाई वो देखो वो वो देखो पंछी पंछी वो आकाश में पंछी अरे किनारा आ पुर्तगाली बेड़ा अफ्रीका के मोजाम्बिक जा पहुंचा जहां उसका बहुत स्वागत हुआ वहां से निकलकर पुर्तगाली बेड़ा मुम्बासा पहुंचा तो वहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा वास्को डी गामा और उसके साथी जैसे-तैसे जान बचाकर केन्या के मालिंदी शहर पहुंचे वहां के सुल्तान ने पुर्तगालियों का खूब स्वागत किया तुम्भाया। तुम्भाया। तुम्भाया। मलिंदी में ही वास्को डी गामा को एक अनुभवी अरब नाविक अहमद बिन मजीद मिला वो वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया अब पुर्तगाली बेड़ा भारत की ओर बढ़ा बसते चलो मेरे साथियों शाबाश बस मंज़िल आने वाली है चलते चलो शोर लगा के और अहमद बिन मजीद कहता है अब जल्दी ही हम लोग भारत पहुंच जाएंगे हां अरे महीना भर तो हो गया हमें यही सुनते सुनते मुझे तो लगता है उस अरब की बातों में आकर कप्तान ने ठीक नहीं किया क्यों क्यों अरे इन अरबों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है हां हां हा, कहीं ये उनकी चाल तो नहीं कि हम समुद्र में ही भटकते रहे और पीछे से अरब और तुर्कों के जहाज आकर हमें घेर लें अरब और तुर्क समुद्री लुटेरों को यदि पता चल जाए कि किसी जहाज पर यूरोपियन लोग हैं तो बस वो पागलों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं हां हां ये तो ठीक है परमपिता हम सब की रक्षा करें हम सब की रक्षा करें परमपिता आमीन आखिर वो दिन आ ही गया मई 1498 वास्को डी गामा अपने बेड़े के साथ भारत के दक्षिण में कालीकट के पास पहुंच गया भारतीय समुद्र तट पर पहुंचने वाले ये पहले यूरोपियन जहाज थे कालीकट के शासक ज़ेमोरिन ने वास्को डी गामा को अपने दरबार में आमंत्रित किया श्रेष्ठ शिरिमंत भूपति आपकी सेवा में पुर्तगाल के सम्राट के प्रतिनिधि श्री डोम वास्को डी गामा उपस्थित हैं श्रीमान वास्को डी गामा कालीकट राज्य में आपका स्वागत है हम आशा करते हैं कि आपका आगमन हमारे राज्य के लिए शुभ होगा मैं डोम बास्को डे गामा पुर्तगाल के सम्राट मैनुअल प्रथम का प्रतिनिधि नर श्रेष्ठ भूपति कालीकट के ज़ेमोरिन का अभिनंदन करता हूं हम आशा करते हैं कि पुर्तगाल और कालीकट के व्यापारिक संबंधों से दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी अवश्य अवश्य दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग और यहां तक कि उड़ीसा के कुछ हिस्से भी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे विजयनगर के सामंतों और राजा की सेना में अरबी घोड़ों की काफी मांग थी इसलिए अरब व्यापारी विजयनगर में अरबी घोड़े बेचने आते थे भारत से अरब व्यापारी मसाले रत्न और रेशम खरीदकर यूरोपीय व्यापारियों को बेचते थे एक दिन की बात है वास्को डी गामा और उसके साथी घूमने निकले, हाँ, निकले। हाँ, अरे वाह देखो तो ईश्वर कितना सोना हां कितने हीरे हां इंसान तो इंसान हाथी तक सोने के गहनों से लदे हैं देखो अरे देखो ये लोग कपड़े कैसे पहनते हैं अरे होते हो या मरते इनके कपड़े पहनने का ढंग हम लोगों से कितना अलग है हां हा, अरे देखो तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमको ही अजूबा हो उधर भारतीय लोग भी उन्हें देखकर हैरान थे अरे ये देखो देखो ये लोग कितने गोरे हैं अरे कैसे दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए हैं ये लोग हां और कपड़े तो देखो इतने गर्वी में इतने ढेर सारे कपड़े और वो तो देखो कैसे लाल है इनके और उधर पुर्तगाली खेमे में बातें चल रही थीं ये अरब तो ऐसे घूमते हैं जैसे यहां हीनी का राज हो अरे अब जल्दी ही इनका पता साफ हो जाएगा कालीकट से लेकिन फिलहाल तो लगता है अरब ही हमारा पत्ता साफ करवा देंगे लेकिन वास्को डी गामा भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हैं वो ज़ेमोरेन को ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि अरबों का यहां आकर व्यापार करना बंद हो जाएगा और हुआ भी ऐसा ही भारत से अरबों का व्यापार धीरे-धीरे कम होता गया और पुर्तगालियों से बढ़ता गया अगस्त 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया ढेरों मसाले रेशम हीरे और जवाहरात लिए लेकिन रास्ते में बुखार और कुपोषण से उसके नाविक मरने लगे मरने वालों में वास्को डी गामा का भाई पाउलो डी गामा भी था नाविकों की कमी के कारण दो जहाजों को आग लगाकर नष्ट कर देना पड़ा वास्को डी गामा लिस्बन से 170 साथियों के साथ चला था और जब वो लौटा तो उसके साथ थे कुल 55 लोग लेकिन इतने कष्ट झेलने के बाद जब वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचा तो उसका बहुत स्वागत हुआ ए <laughs> डॉन वास्को जी भारत के बारे में तो आपने हमें कुछ बताया ही नहीं आप तो जानती हैं कि हम लोग दालचीनी लौंग काली मिर्च है? और कई तरह के मसाले लेकर लौटे जी <laughs> वाह अब हमें इन मसालों को सोने के भाव नहीं खरीदना पड़ेगा है ना <laughs> कुछ ही सालों में पुर्तगाली नाविकों ने अपने जहाजों की मरम्मत और माल रखने की सुविधा के लिए कालीकट और कन्ननोर में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी 1502 में वास्को डी गामा 20 जहाजों का बेड़ा लेकर फिर कालीकट आया उसने ज़ैमोरिन से मांग की कि वो अपने राज्य से अरब और फारसी व्यापारियों को निकाल दें और सिर्फ पुर्तगालियों के साथ व्यापार करें ज़ैमोरिन ने वास्को डी गामा की मांग ठुकरा दी नाराज वास्को डी गामा ने कालीकट पर तोपों से गोले बरसाए सुनो वाच मेरा भाई धर्म बोले बाबा बाबा बाबा कालीकट की सेना को भारी नुकसान पहुंचाकर वास्को डी गामा कोचीन गया और वहां एक फैक्ट्री स्थापित की और फिर वो वापस लिस्बन लौट गया गुआस्को डी गामा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना संयोजन डॉ शबनम सिन्हा आलेख मधु बी जोशी विषय विशे विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन देव संगीत परामर्श अजीत होरो संगीतकार राकेश पंडित कलाकार सुचित्रा गुप्ता कींती आनंद बावला कोचर नीरज शर्मा और शांति एस कालरा ध्वनयनकन भूषण गजवीय और दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाउ देल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा रमेश रानी शर्मा रमेश रानी, शर्मा। रमेश रानी शर्मा।